फटे हुए थे तुम्हें क्या हुआ माँ ने पूछा प्लीज हमें बताओ पिता ने कहा भाई को विश्वास न हुआ कि बहन इतनी आहत दिखाई दे रही थी उसके जंपर और ब्लाउज फटे हुए थे चेहरा और फर बुरी दशा में थे और गुलाबी वो भी लटक रही थी क्या तुम गिर गई थी मां ने पूछा बहन ने सिर हिलाकर नहीं का संकेत किया क्या कोई दुर्घटना हो गई थी पिता ने ने पूछा बहन ने फिर से सिर हिलाकर इनकार किया मैं आपको बता सकता हूं कि क्या हुआ था भाई ने कहा मुझे लगता है कि किसी ने इसको पीटा है किसी ने इसे पीटा यह तो बहुत घृणित बात है पिता ने कहा बहन जैसी नन प्यारी बच्ची को कौन पीटना चाहेगा माँ ने कहा कोई दबंग होगा भाई ने कहा उस पर बहन ने कुछ देर के लिए रोना बंद किया और कहा भो भाई ठीक कह रहा है इतना कहकर वो सुबकने लगी एक बुरे एक बुरे नीच सैतान दबंग ने मुझे पीटा बिना किसी कारण के यह बात सोचकर उसे इतना गुस्सा आया कि वो फिर से रोने लगी माँ और पिता ने घर की सीढ़ियाँ चढ़ने में उसकी सहायता की और उसे ऊपर ले आए थोड़ा पानी पीने के बाद वो कुछ शांत हुई और फिर उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था लिजी क्विनी और मैं प्ले में गेंद के साथ खेल रही थी वो सैतान दबंग जिसका नाम टफी है वहाँ आया उसने टांग अड़ाकर मुझे नीचे गिरा दिया मैंने उठकर कहा तुम इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? कि तुम अपना पाव कहाँ रख रहे हो इसके पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हो रहा था ढिशुम डिशुम डिशुम और मैं जमीन पर जा गिरी और वो बदमाश टफी मेरी छाती पर चढ़कर बैठ गया और मेरे चेहरे पर मिट्टी मलने लगा इतना घृणित काम पिता जोर से दहाड़े मेरी हेड कहाँ है मैं भी उस प्लेग्राउंड में जा रहा हूँ और माँ पिता को खींचकर एक और किया तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे माँ कहा लेकिन कुछ तो करना होगा पिता ने कहा निश्चय ही माँ कहा लेकिन इस समय हमें बहन की देखभाल करनी है उन्होंने घूमकर भाई को पुकारा भाई क्या तुम्हें गीला कब कप... भाई कहाँ है पता नहीं बहन ने कहा एक मिनट पहले वह यही था और अगले मिनट वह चला गया लिजी और क्वीनी अभी प्ले में खेल ही रहे थे जब भाई वहां पहुंचा तफी नाम के दबंग को खिलाने के लिए मैं घूसू का सैंडविच लेकर आया हूँ उसने कहा वो कहा है भाई लीजी ने कहा मुझे लगता है कि तुम्हें गपशप करने का समय नहीं है वो घुर रहा है बस उसकी ओर इशारा करके मुझे बताओ और रास्ते से हट जाओ लीजी ने अपने कंधे उचकाए और उस छोटी इमारत की और संकेत किया जहां लड़कों और लड़कियों के रेस्ट रूम थे लेकिन वहां पर कोई न था कोई भी नहीं सिवा एक ननी लड़की थी जो लड़कियों के रेस्ट रूम से बाहर आ रही थी लेकिन यह क्या उस नन्ही लड़की ने जो टी शर्ट पहन रखी थी उस पर छपा था टफी तुम टफी हो भाई ने पूछा हाँ लड़की ने कहा क्या तुम्हें कोई एतराज है लेकिन तुम एक लड़की हो भाई ने कहा तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं कोई हूं मैं कौन हूं एक बैगन टफी बोली भाई बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया जिस दबंग को वह प्ले से मार मारकर भगाने वाला था तो वो एक वह एक लड़की थी और वह अभी एक नन्नी सी लड़की शायद उसकी बहन से वह थोड़ी छोटी थी जब लिजी और क्विनी उनके निकट तमाशा देखने आए तो टफी समझ गई कि भाई कौन था हे उसने कहा तुम अवश्य उस मिस गुलाबी बो के बड़े भाई हो उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया इसलिए मैंने उसे थोड़ी शिक्षा दी या तुम भी मेरे साथ उलझना चाहते हो भाई वही करना चाहता था लेकिन वह किसी सूरत में एक लड़की की पिटाई न कर सकता था अगर वह करता तो वह एक वह भी एक दबंग ही बन जाता वह चुपचाप घूमा और वहाँ से चला गया डर अपनी बहन की तरह टफ़ी ने चिल्ला कहा लेकिन भाई जेब में हाथ डाले और जमीन पर आख के घर की ओर चल दिया कुछ तो करना होगा लेकिन क्या जैसे ही वह स्कूल के निकट से गुजरा उसके मन में एक विचार आया लेकिन उसे झटपट अपना काम करना होगा। शुक्रवार की दोपहर थी और व्यायामशाला स्कूल से अभी गए न होंगे जब भाई घर लौट कर आया तो वह एक बैग में कोई बड़ी सी चीज अपने साथ लाया मुख्य प्रवेश द्वार पर भीतर जाने के बजाय उसने चुपके से पिछले दरवाजे की कुंडी खोली और बैग को तय में गिरा दिया फिर उसने तय का दरवाजा बंद कर दिया और फिर प्रवेश द्वार से अंदर आकर अपने परिवार में सम्मिलित हो गया तुम कहाँ चले गए थे माँ ने पूछा यहाँ हम सब एक पारिवारिक बैठक कर रहे थे अरे मैं जरा प्लेग्राउंड देखने गया था भाई ने कहा और निश्चय ही तुम्हें पता लगा होगा कि टफी एक लड़की है माँ ने कहा हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे और हमने निर्णय लिया है कि बहन के लिए यही अच्छा होगा कि वो उस बुरी लड़की टफी से दूर ही रहे फिर तुम भी तो स्कूल में ही रहोगे तुम बहन का ध्यान रख सकते हो इस निर्णय के बारे में तुम्हारा क्या विचार है ठीक है भाई ने कहा लेकिन पिटाई तो बहन की हुई थी वह क्या सोचती है ठीक है शायद बहन ने कहा लेकिन मैं सच में टफी के चेहरे पर सीधे उसके नाक पर घुसा मारना चाहती हूँ और फिर उसकी पिंडली को ठोकर मारकर गिराना चाहती हूँ और फिर जमीन पर उसे पटक कर उसके अरे बहन माँ ने कहा हम इस बात पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं अच्छा है भाई ने सोचा बहन और मेरे विचार एक जैसे ही है डिनर के पहले भाई ने बहन को चुपके से एक नोट दिया इस पर लिखा था आवश्यक सात बजे नीचे तय में मिलो बहन जब अपनी गुप्त मीटिंग के लिए तय में आई तो जो वस्तु उसने सबसे पहले देखी वह थी स्टूल पर रखा हुआ सूखी फलियों से भरा माँ का एक बड़ा बैग उस पर एक कागज चिपका था जिस पर एक चेहरा बना था और लिखा था टफी उस बैग के पास उसका भाई खड़ा था और उसने वो बैग पकड़ रखा था जो वह स्कूल से लेकर आया था उसके दूसरे हाथ में किताब थी यह सब क्या है बहन ने पूछा यह सब उस दबंग टफी के कारण है और अब तुम दोबारा उसे मार न खाओगी भाई ने कहा यहाँ तक तो सब ठीक है बहन ने कहा। फलियों से भरा माँ का यह बैग हमारा पंचिंग बैग है भाई ने बताया पंचिंग बैग जिसका नाम टफी है बहन बोली उत्तम उसने बैग को जोर से घुसा मारा बुरा नहीं है भाई ने कहा दूसरे बैग में क्या है बहन ने पूछा बॉक्सिंग ग्लव्स। भाई ने उत्तर दिया और इस किताब का नाम है आत्मरक्षा की कला यह सब तुम्हें कहाँ से मिले बहन ने पूछा मिस्टर ग्रिज से मैंने उनसे कहा कि मेरे एक मित्र को एक दबंग ने परेशान कर रखा है यह सब हमें सप्ताह के लिए मिले हैं सोमवार की सुबह तुम्हें वापस लौटाना होगा फिर हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं बहन ने बोला चलो अभ्यास कुछ शुरू करें बहन आत्मरक्षा की कला बहुत जल्दी सीख गई भाई की सहायता से उसने सीखा कि किस तरह ओर से मुक्का मारा जाता है सीधा मुंह पर मुक्का मारा जाता है और बाई ओर से हुक् किया जाता है और नीचे से थोड़ी पर कैसे वार किया जाता है और दूसरे के वार से कैसे बचा जाता है और उसने मुक्के मार मारकर कर फलियों के बैग की हालत खराब कर दी अरे तुमने तो सप्ताह में बहुत कुछ सीख लिया है सीख लिया है भाई ने सोमवार की सुबह बहन से कहा लेकिन एक महत्वपूर्ण बात तुम्हें याद रखनी है तुम्हें अभी भी टफ़ी से दूर ही रहना है वो बहुत ही नीच लड़की है वो तो कुछ वो तो मुझसे भी लड़ने को तत्पर थी चिंता न करो बहन ने कहा जबड़े पर जहाँ उसने मुझे गुस्सा मारा था वहाँ अभी मैं चोट को महसूस कर सकती हूँ बहन टफी से दूर रहने में सफल हुई सोमवार सारा दिन वो उससे दूर रही और मंगलवार के दिन भी लेकिन बुधवार के दिन रिसेस के समय टफी ने इतना नीच और बुरा काम किया कि बहन को कुछ करना ही पड़ा टफी एक पक्षी के बच्चे बच्चे को जो अभी उड़ न सकता था पत्थर मार रही थी ऐसा मत करो बदमाश लड़की बहन चिल्लाई तुम उस पक्षी के बच्चे को घायल कर दोगी अरे क्या तुम वह मिस गुलाबी बो नहीं हो अरे क्या यह मिस गुलाबी बो नहीं है टफी ने कहा क्या तुम जानती हो इसके बजाय तो तुम्हें घायल तु करना चाहूंगी इसके बजाय मैं तुम्हें घायल करना चाहूंगी घुसा मारने के लिए तानकर वो बहन की ओर दौड़ी लेकिन बहन तैयार थी की और कर रखा था। जब टफी ने दाएं हाथ से घुसा मारा तो बहन ने अपने को बचा लिया और फिर दाएं हाथ से उसके नाक पर जोर का वार किया इतनी शीघ्रता से टफी कुछ समझ ही नहीं पाई टफी ने अपने को जमीन पर पाया और उसकी नाक से बच्चे को बचाया था पर सहमी हुई थी क्योंकि वो प्रिंसिपल के प्रसिद्ध अनुशासन बेंच पर बैठी हुई थी लेकिन जब उसने टफी को रोते हुए देखा तो आश्चर्यचकित होगी तुम रो क्यों रही हो मैंने तो तुम्हें बस एक बार ही मारा था बहन ने कहा मैं उस कारण नहीं रो रही टफी बोली फिर तुम क्यों रो रही हो समझ ना पा रही थी, थी। तो, कहा सोच में पड़ गई शायद इसे घर में खूब मार पड़ती होंगी शायद इसलिए स्कूल में दूसरे बच्चों को मारना इसे अच्छा लगता है लेकिन उसने इसके बारे में अधिक ना सोचा उसे तो इस बात की चिंता थी कि उसके साथ क्या होगा स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर हनी लड़ाई झगड़े को लेकर बहुत कठोर थे अब ऐसा हुआ कि एक अध्यापक ने सारी घटना देखी थी उन्होंने मिस्टर हरणी कॉम को बताया कि बहन तो सिर्फ एक पक्षी के बच्चे को बचाने का प्रयास कर रही थी इसलिए मिस्टर हनी कॉम ने बहन को एक चेतावनी देकर छोड़ दिया और जहां तक टफी की बात है प्रिंसिपल ने उसके माता पिता को न बुलाया लेकिन उसे एक सप्ताह के लिए रिसेस की छुट्टी न मिली और लंबे समय तक सप्ताह में दो बार उसे स्कूल के मनोवैज्ञानिक से मिलना पड़ा समाप्त